श्री गुरु चरण करो जरद पुरस्कार मान की जय भई सदस्य दो सौ <coughs> पैंसठ के बाद दो सौ पैंसठ देती मन माखे उठे उठे पह गाल बजाव लागे ये इसी एक रेहू शाई सियन क बालक दो तोरे धनुष चाड़ी सरई जीवत कुमारी को बरई जौ विदेह कछु करई सहाय जीतु समरसैत दुर्भाई साधुभूक बोले सुनिवानी लाज लाज जानी बल प्रताप वीरता बड़ाई नही संगी सोई सूरता की अब कहु पाई असु मुंह मसिलाई देखू राम नहीं नहीं भरी ते ऋषा मधुको लखन रोष पाव प्रबल जान सलभ जन हो शिहा रामचंद्र की जय अभी स्मरण करें जनकपुर में धनुष टूटने के बाद सीता जी ने भगवान श्री राम जी को जयमाला पहना दी और सब जगह प्रसन्नता छा सब लोग प्रसन्न हो गए प्रवासियों ने भगवान राम के सीता जी की आरती की मंगल गीत गाए आकाश से पूर्व की बरसा हुई ने सीता जी को समझाया कि भगवान राम के कर्मों में बंदना कर लो लेकिन देखते हैं कि सीता जी ने ऐसा कुछ क्या नहीं सखियों के कहने पर भी नहीं कारण उसका तो कार बता दिया कि मानव सीताजी अपने मन में विचार कर रही हैं कि जैसे अहल्या का स्पर्श करने से उसकी मृत्यु हो गई उसी का ध्यान करके डर के कारण से भय के कारण से वो भगवान राम के लेकिन भगवान राम को ही ये अच्छा ही लगा चरण नकार का संकोच करना उनको अच्छा लगा प्रिय लगा उन्होंने कहा कि देखो इनमें जानकी जी में जो वो अलौकिक प्रीति है इसको कल देख रहे थे अलौकिक प्रीति की चर्चा भगवान तो राम सीता जी में ये पारमार्थिक प्रेम है उस प्रेम का येस है मैंने इसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि सतिया तो लौकिक रीत के अनुसार सीता जी से कहती हैं कि चरण का स्पर्श करो लेकिन सीता जी में लौकिक प्रेम नहीं बल्कि पारमार्थिक प्रेम है तो उसका अर्थ लगाना पड़ेगा पारमार्थिक भाव से कि सीता जी अगर भगवान श्री राम जी के चरण स्पर्श करते हैं तो फिर लीला नहीं चल पाएगी <स्थारीण> सीताजी को परमात्मा में मिलकर के एक हो गए पर एक उससे सबका है, कार्य संपन्न नहीं होगा ऐसा नहीं कि भगवान राम के कोई चरण स्पर्श नहीं करता हम देखते हैं भक्त जी ने भगवान राम के चरण पकड़ लिए हनुमान जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और जगह कहीं स्थानों पर आता है भगवान के चरण पकड़ देते हैं लेकिन सीता जी ने भगवान के काम नहीं करणन होता है सीता जी को देख करके राजाओं के मन में उत्कंठा जागी उनको लोभ लगा कि अब सीता जी को हम प्राप्त कर ले धनुष तो नहीं टूटा लेकिन फिर भी दोनों भाइयों से सीता जी को छीन ले गए राजाओं की ये बात नहीं थी कहते के केवल राजा जो पूर्व कपूत और मूड़ थे उन्होंने ऐसा किया मन माथे मन मन में खूब क्रोध लाए और क्रोध करके सीता जी को छीनने के लिए कोशिश करने लगे कपूत कपूत तो खैर कपूत के माने जो ये है ऐसे थे कि जो दुर्बुद्ध राजा लोग थे एक सपूत है एक कपूत है कपूत तो कपूत हो गया माने अच्छे जो अक्षे पुत्र नहीं थे जिन्होंने नीति नहीं सीखी थी जिन्होंने धर्म का ज्ञान जिनको के नहीं प्राप्त था ऐसे ही राजा लोग इनमें से कुछ कपूत थे और जो मूर्ख थे उन्होंने ऐसा क्यों तो नहीं किया क्योंकि तो मूड़ थे मूड़ मैंने मूर्ख थे अज्ञानी जी न समझ थे तभी उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया कुर का ये भी हो सकता क्रूर थे उसका शरण हो गया क्र मैने क्रूर स्वभाव वाले राजा लोग हैं इन लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया और कुर को मैंने पुतका भी जो पुतका के स्वभाव के जैसे थे ऐसे राजाओं ने ये कार्य किया और ये क्रोधित होने लगे और इन्होंने क्या किया उठ उठ पहले खड़े हो गए और ये इन्होंने अपने कवच मस्तक धारण कर तैयारी सना ढाल तलवार सब लेकर अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ने के लिए तैयार होने लगी जहाँ तहा गजावन लागे और यहाँ वहाँ गाल बजाने लगे कि माने बोलने लगे क्या बातें बोलने लगे जिनका कोई अर्थ नहीं है। जिनका कोई प्रभाव नहीं व्यर्थ की बात बोलना गाल बजाना गाल बजाने में अभिमान भी सम्मिलित है राजा लोग अपना अभिमान झूठा अभिमान बताने लगे जब कोई व्यक्ति अपने झूठे अभिमान की बातें करता है तो उसका गाल बजाने का उसमें कुछ सत्य तो नहीं सच्चाई कुछ भी नहीं झूठ झूठ बिगा अभी राजा लोगो में शक्ति तो कुछ नहीं ये सब शुद्ध हो गया कि लेकिन धन से तो ये शुद्ध हो गया शक्ति नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप को शक्ति मान करके और अपनी शक्ति की बड़ा करने लगे और अपनी दिखाने के लिए कोशिश करने लगे एक ते उनका गाल बजाना मात्र था क्या गाल बजाने लगे की ले कहते जाओ में कोई कहता सीताजी को छूर बांधो बालक दो और इन दोनों बालकों को पकड़ करके बांधो ये नहीं कहते कि इनको मार दो बाकी प्राचीन काल में इस प्रकार की परंपरा थी युद्ध हो कि एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता था तो कोशिश ये करता था तो उसको बंदी बना दो तो उसको मार डालने की कोशिश नहीं करता तो इसी उसी नीति के अनुसार ये कहते है कि इनको जो तो है मारने की जरूरत तो नहीं इनको बांध देगा और सीताजी को छीन लो बस। तो सीताजी को छीनना एक प्रकार से शत्रुता उत्पन्न हो जाएगी और जब सत्यता उत्पन्न हो जाएगी तो फिर इनको बांध लेना दोनों को आवश्यक होगा छोड़ नहीं सकते जिससे हो जमाने में इस प्रकार तो से तो उसको बंदी बनाई और जो बंदी ने बनाया छोड़ दिया और कोई राजा शत्रु होकर के भाग गया और तो बंदी नहीं बना तो परिणाम होता था तो वो आगे पीछे बदला लेता था इसलिए उस बात से बचने के लिए बंदी बनाने के प्रकार इसलिए कहते हैं कि इनको यह है सीताजी को छुट छुड़ा चुछ लो दोनों बालकों को बंदी बन बना लो तोड़े धनुष तोड़ने मात्र से बात नहीं बनेगी चाल सरना के माने बात बनाना काम नहीं पूरा होगा इससे कार्य की सिद्ध नहीं मान ली जाएगी तोड़ दिया अगर बस हो जाए उनका सफलता मिल गई प्राप्त हो गयी उससे पूरे से नहीं बनेगा जीवित हमें उम्र को बरई जब तक जीवित है तब तक जो वो राज कुमारी का विवाह हमको छोड़ के और किस हो सकता है ऐसे राजा लोग ये है लगे और से कहता जो कई दूसरे तो राजा के राज्य में हम लोग हैं राजा जनक थोड़ी हम लोगों को छोड़ेंगे उनके पास सेना होगी युद्ध करेंगे और वो इन लोगों की इन दोनों बालकों की सहायता करेंगे अगर ऐसा करते है तो, तो कहते हैं जीतो समर सहित दो भाई तो भी इनको राजा जनक से भी लड़ लो और इन दोनों भाइयों से भी लड़ लो और इनको युद्ध में जीत लो युद्ध करते है तो युद्ध ने इनको इनके ऊपर शासन करो ये तो अब देखो युद्ध करने की तैयारी और सीता जी को छीन लेने की तैयारी ये आपस में एक दूसरे से बोलते ही अभी ये स्थित नहीं आई कि ये सब वास्तव में युद्ध करने लगे। तो तो लगा पहले तो शोरगुल मचने लगा इस प्रकार से चलाने सब सोर गुल बस यही सब बात यही बातें होने लगी <coughs> तो उनको समझाने के लिए कुछ जो साधु राजा लोग थे तो उनको समझाने के लिए पहले कोशिश करने लगे सार सारोले सुनी बानी इन राजाओं की बात सुन करके तो उनको जो भले राजा लोग सज्जन राजा लोग थे वो तो समझाने लगे और उनकी निंदा भी करने लगे कहते राज समाधि लाज मजा ली तो देखो इस राज समाज में तो लज्जा भी लज्जित हो गई माने ये राजा लोग हैं अब इन राजाओं के समाज में तो निर्लजता आ गई अब राजा होकर के निर्लजित नहीं होना चाहिए ये तो नीचे लोगों का लक्षण है मेरे हो अब राजा होकर के निर्लज और काजी राजा लोगों में ऐसी स्थिति आ गई कि इतनी निर्लजता नहीं आएगी थोड़ी बहुत होगी इतनी ज्यादा हो गयी की लज्जा भी लज्जित हो गयी मैंने लज्जा लज्जित हो जाने के माने लज्जा भाग गई, वो रही नहीं बिल्कुल तो लगानी और बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाग तुम लोगों जो था तुम लोगों को जो प्रताप और वीरता बढ़ाई थी वो तो सब के साथ में सच गयी पिनाक मैंने तुम्हारी जितनी भी महिमा थी जो इज्जत थी नाक इज्जत के लिए बोलते हैं कि तुम्हारी नाक कट गई तो इज्जत गई तुम्हारी नाक गई नाक, तो नाक, नाक पिनाक का दोनों का साथ भी बड़ा अच्छा रहता है पिनाक में नाक में जोड़ दो तो पिनाक हो गया धनुष और उसी में नाक राजाओं की नाक पिनाक में चली गई में इस प्रकार के, के साथ इनकी राजा लोग बदला अब उनको कोई न उनको बली मानता है न राजाओं को प्रतापी मानता है न कोई इनको वीरता मानता है इनकी राजाओं में न कोई राजाओं का बड़पन अब रह गया अब सब राजा लोग जो है वो उनकी सभीता से रहित होकर सुने ऐसे तुम लोग हो गए सब फिर सोई सुनता की अब कौ पाई अब वो जो तुम्हारी बहादरी बा, बा, थी जिससे धनुष उठाने कोशिश कर रहे थे तो तब नहीं था, वो तुम्हारी बल और वो तुम्हारी अब वही है कि कोई नई बीवता तुम्हें प्राप्त हो कि अब कौन पाई तो ऐसा लगता है कि पहले तुम कमजोर थे अब कहीं तुम्हें ताकत आ गई है अब तो ताकत आ रही है झूठ मूठ में अब तुम्हें लगता है की अभी हम धनुष तोड़ लेंगे या अभी हम उनको सीता जी को पकड़ लेंगे या उनको हम विजय प्राप्त कर लेंगे ये सब तुम्हारा बातें हैं तुम्हारी तो वही पुरानी ताकत है जो को जब नहीं उठा अब तो नई ताकत तुम्हारे पास नहीं आ गई तो मसलाई अब तुम्हारी बुद्धि ऐसी तुच्छ बुद्धि के तुम लोग हो तभी तो विभिन्न मसिलाई विधाता ने तुम्हारे मुँह में काली पूजा जैसे तुम हो तैसे तुम्हारी दशा तुम मुँह कपूत हो निर्लज हो जो इसलिए विधाता ने भी तुम्हारे मुंह में कालि पोजी कालु पोधि ने तुमको बदनाम कर दिया इस प्रकार से तुम जो वो तुम तुम्हारी सारी शक्ति जीवाशक्ति वो हो चली गई और तुम किसी कोई तुम्हारी महिमा नहीं रहेगी कोई बड़ाई तुम्हारी नहीं रहेगी सब खत्म है वो उनको समझाते हैं कि देखो इस दुर्बुद्धि को छोड़ो देखो रामयेन भरी सामद को अपना अहंकार छोड़ और देखो राम भर भगवान राम को नेत्र भर के देखो माने भक्ति भाव लाओ अपने आप ये भैर भाव मत रखो भक्ति भाव लाओ और भगवान में प्रेम पूर्वक उनके भगवान के दर्शन कर लो ऐसा अवसर तुम्हें कहा मिलेगा कि भगवान श्री राम जी ने परमात्मा पर, पर, ने उतार लिया है और उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त हो वो प्राप्त अब इससे यह भी सिद्ध होता है कि परमात्मा भी अवतार लेता है परमात्मा अवतार ही ने ले अपनी महिमा को भी व्यक्त कर दे मैंने जैसे धन तोड़ दिया ऐसे करके भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दे तो भी नहीं समझने वाले व्यक्ति परमात्मा को न मानने वाले न समझने वाले फिर भी उनकी आंखी काम नहीं होती फिर भी उन्हें पहचान पाते कि भगवान है परमात्मा है उन्होंने अवतार लिया उन्हें विश्वास नहीं, तो नहीं होता नहीं होता नहीं समझ आता तो नहीं समझना तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है संसार में सभी परमात्मा को मानी है उसकी महिमा को स्वीकार ही कर ऐसा सके लिए नहीं परमात्मा उतार ली चाहे ना उतार ली परमात्मा तो सर्वतृ समान विद्यमान है ही है जो ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे लोगों के लिए तो परमात्मा है और सर्वशक्तिमान होकर के विद्धिमान है लेकिन जो लोग मूल बुद्धि के है जय बुद्धि जिनकी है उनको ये बात समझ में नहीं आ उनको न परमात्मा की सत्ता समझ में आती है न उनकी महिमा समझ में आती है और न उसके प्रति उनका कोई प्रेम होता है नकर्षण होता है तो वो अपने आपके अहंकार में बने हैं। ऐसे ही भी पता लगता है कि राजा लोगों ने जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो मद और क्रोध में सने हुए अहंकार है और क्रोध अहंकार क्रोध के कारण से ये दशा हुई की सामने खड़े भगवान को भी पहचान नहीं पा ये मानसिक विकार ये होते कारण के अभिमान भी मानसिक विकार क्रोध भी मानसिक विकार इनके कारण व्यक्ति को जो है परमात्मा के निकटता प्राप्त हो करके सम्मुख आकर के भी परमात्मा को नहीं करता जो उनको समझाते हैं, देखो उनको डरवाते भी के लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन हो तुम तो लक्ष्मण जी को तो नहीं देखते वो राजा लोग उनको समझाते हैं कि देखो भगवान राम को तो कुछ करना ही नहीं पड़े तुम लगना उतल तो लग के भी तुम देख लो तुम्हें चलाने हो तो वो चलवा के देख लो उसके लिए भगवान राम को कुछ नहीं करना पड़े अकेले लक्ष्मण ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है और तुम जो लक्ष्मण जी के सामने जा करके ऐसे नष्ट हो जाओगे जैसे आग में पहुंच करके पति भजन हो जाते तुम नहीं यहाँ लक्ष्मण जी का उदाहरण दीपक से देते अग्नि से देते लक्ष्मण जी का जो है लखन रोष प्रबल लक्ष्मण जी का क्रोध क्रोधक के समान नहीं है दीपक में भी दौड़ते है पतंगे लेकिन हो सकता है दीपक में ज्यादा पतंगे एक एकदम से टूट पड़े तो दीपक ऐसा नहीं होता ये तो अग्नि है इनके लक्ष्मण जी के क्रोध का जो है वो ज्यादा जनवरी उसमें गए तो जितने पटेंगे जैसे राजा लोग हैं सब सब बसेंगे कोई कोई आगे देखो बहने ते कारण ओ ई लोलोक कल कीरति छाई अचलतल गा की कहानी लायी हरि पदिमुक परमत की ठाव अशक भार लाल सुनडना ओ लाल सुनसीस कहानी सकिल बाय गई जारानी राम सुभा चले गुरु पाही बरनत मन माही रान सहित बस सिया अब धोध का करणिया भूप वचन सुने तो तक तक लखन राम न भ्रगुटि कुटिल चितवत न पन सकोप मनोमत गज गण रखी सिंह के राम रामचंद्र की गए हनुमान की गये बोलो भाई सब शंतनी की जय <coughs> राजा लोग और आगे बोलते हैं ये लोग सज्जन राजा लोग और तो बड़ी शिक्षा की बात भी बोलते हैं कहते हैं बैन ते बल चे जिन चे <coughs> और कहते हैं कि तुम्हारा तो सीता जी को प्राप्त करने की इच्छा रखना वैसे ही है जैसे गरुड़ के बलि को कौवा क्या माने गरुड़ को भोजन दिया गया कोई पूजा की गई और पूजन सामग्री गरुड़ को दिया गया तो वो गरुड़ की बली प्राप्त हुई गरुड़ को अब गरुड़ पक्षी के सामने जो है ये कौवा तो फगुआ क्या है ये अगर कौवा जाकर के गरुड़ के बीच में जाकर उसको छीने लगे देने की कोशिश करे तो कि गरुड़ के पंख की हवा में ही ये सब उड़ जाएंगे कभी तो टेक नहीं सकते पंखे चोच पर तो मारने की बात दूर अगर गरुड़ अपना पंखा ही पसरा गए तो आधी तूफान आ जाए कहा तो टिकने वाले कहाँ कौवा कहा गरुड़ तो ये सब राजा जो है कौवे भी तरह भगवान से राम जी गरुड़ के स्थान पर और बली भाग जो उसको सीताजी भी बोल गया कि वो सीता जी के तो हैं वो सीता जी भगवान राम के हैं अब तुम्हें मिलने वाली नहीं इस प्रकार से उनको समझा और जिन सस चाहे नाग और भागु तो एक दूसरा उदाहरण देते जैसे कि के माने खरगोश और नाग अरि नाग नागम सिंह नागम हाथी और नाग अरि के माने सिंह जैसे सिंह का भाग माने सिंह ने किसी हाथी तो को मारा हो और सिंह उसको खा रहा है और खरगोश चाहे सिंह को भगा दे उसको हम खा देखिए खरगोश की कहां तो कहते हैं सब राजा लोग तो खरगोश की तरह और ये राम तो सिंह की तरह है दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है इसलिए तुम्हारे तुम्हारा बल इनके सामने कुछ नहीं चलेगा तुम व्यक्त में अपने बल का अभिमान करते और कहते तुम्हारे सारे प्रयास का सब तुम्हारे मनोरथ ये ये कोई कोई पूरे होने वाले नहीं। कुछ उदाहरण देते हैं। ये के है। कहते हैं। के वचन चाहे चाहे में ही, जो क्रोध करने वाला जैसे तो उसकी है। और शंकर जी का द्रोह करके कोई संपत्तिवान बनना चाहे तो नहीं बन सकता लोभीत लोभी और लोलुप व्यक्ति चाहे संसार में तो उसे नहीं जी सकते अकलंकता की तामीला और तामी निष्कलंकता, निष्कलंक जीवन जीना चाहे तो नहीं जी सकता और हरि हरिपद विमुख परम को और भगवान से विमुख होकर के जो मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता हो तो भी नहीं प्राप्त कर सकता दस तुम्हारे लालच मरनाहा मरना हे मरनाहा राजाओ तुम्हारा भी लालच और शाही है मैंने तुम्हारा भी लालच बिल्कुल व्यर्थ जैसे ये सब संभव नहीं है तैसे तुमको सीता जी को प्राप्त होना भी अब तुम्हारे लिए असंभव कभी नहीं हो सकता तुमको इस प्रकार इसलिए तुम इसकी आशा छोड़ गो को प्राप्त करो। करोगे तीन पंक्तियों में चार पांच बातें जो है शिक्षा की बताए बीच बीच में शिक्षा की बातें बोलते जाते हैं फिर यहाँ वैसे तो परमात्मा की कथा सभी चल रही बराबर भगवान राम की कथा है सीता जी की कथा है तो सब परमात्मा की कथा है सब आध्यात्मिक कथा है लेकिन बीच बीच में और भी शिक्षाएं जो अपने व्यवहारिक जीवन के काम की हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए याद रखने वाली बातें ये हैं कि जिन चाहशल अकारण क्रोधी क्रोधी व्यक्ति की कुशल नहीं और फिर अकारण क्रोध तो मानने की तो कुशल है ही नहीं दूसरी जगह भी इसी प्रकार की बात कहीं बोली है जानकृत मानस में आती है तो भूत जो नहीं इस प्रकार से कहते हैं जो तो व्यक्ति हैं हर किसी से झगड़ा ले लेंगे हर किसी से लड़ाई कर लेंगे तो क्यों बिना कारण के क्रोध तो जब हर किसी से झगड़ा लेंगे हर किसी के तो ऊपर क्रोध करेंगे तो वो भूत कहलाता है भूत मतलब हर किसी से दुश्मनी होगी जब हर किसी से दुश्मनी होगी तो फिर उसकी कुशलता तो नहीं कुशलता तो नहीं की मैंने फिर उससे शांति नहीं मिलेगी और उसकी भलाई भी नहीं होगी उसका किसी न किसी प्रकार से उसकी हानि ही होगी सब लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे सब लोग उसकी निंदा भी करेंगे कोई तो उसकी सहायता नहीं करेगा कोई तो उसका समर्थन नहीं करेगा ये दशा हो जाएगी अकार कहकर ये भी बता दिया की जहाँ कहीं बहुत आवश्यक क्रोध हो वहाँ पर क्रोध किया भी सकता है लेकिन अकार क्रोध के माने है कि कारण तो कुछ है नहीं क्रोध का लेकिन फिर भी अपने अहंकार के कारण क्रोध दिखा करके लोगों को हाँ, धमकाना चाहते हैं उनको लोगों को अपने से नीचा दिखाना चाहते हैं ऐसा क्रोध तो हैं ये क्रोध जो है ये बहुत निंदनीय है मैंने क्रोध भी दो प्रकार के मैंने बात तो ने कर लिया इसका कारण एक अकार हाँ? अकार क्रोध जो है का विनाश का कारण हो जाता है और वो अहंकार से ही उत्पन्न होता है सकारण क्रोध तो समझदारी से ही हो सकता जहां जहां तो तो है। जहाँ जहाँ क्रोध का कारण हुआ थोड़ा अपने दंड देते हैं अकारण नहीं है जहाँ कहीं देखा कि पुत्र लोग ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं गलतियां कर रहे हैं तो उनको डांस सकते हैं क्रोध भी दिखा सकते हैं तो वो अकार क्रोध नहीं है लेकिन जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से बिना कारण के ही केवल अपना अभिमान दिखाने के लिए जहाँ तक भिड़ता करे तो कहते तो हैं ये दुर्बुद्धि का लक्षण है इससे ज्यादा मुक्तता भला क्या हो सकती है ऐसे व्यक्ति को कहीं जीवन में शांति नहीं मिलेगी कभी उसकी सुरक्षा नहीं कभी उसे कोई सहायता नहीं करेगा कोई तो भला नहीं करेगा तो इसलिए अकारण क्रोध को तो छोड़ ही देना चाहिए यही चाहे कुशल अकारण क्रोही और सब सम्पदा चाहे इसे और देखो शंकर जी इसे विद्रोह करके अगर संपत्ति चाहे तो व्यक्ति को ये और दूसरे स्थानों पर भी तुलसीदास ने इस प्रकार की बात कही है तुलसीदास को ये मान्यता है अगर संपत्ति चाहता है तो शंकर जी की सेवा करे, करेगी शंकर जी से कम से कम दो तो करेंगे बल्कि शंकर जी की सेवा करे तो फिर उसे संपत्ति प्राप्ति होगी और दूसरी तरफ कहते हैं फिर अगले अंत में फिर कहते हैं हरिपद विमुख परम गति काहा भगवान नारायण से विरोध करके अगर कोई परम्पर के बने मुक्ति चाहे तो वो मुक्ति नहीं मिल सकती जीवन में एक तो अभ्युदय है और दूसरा निश्रेयस है अभ्युदय की प्राप्ति शंकर की कृपा से है निश्रेयस की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से है अभ्युदय के बने जीवन में सफलता अगर वो चाहता है तो उसके जो लौकिक कामनाएं व्यक्त की है धन सम्पत्ति यशि और भी बहुत से संसारी काम व्यक्ति के कुछ होते हैं कहीं मुकदमा जीतने की बात है कहीं पुत्र प्राप्त करने की है कहीं विवाह इत्यादि की बात पुत्रों की विवाह की बात है इस प्रकार की कामनाएं जो है ये सब भौतिक कामना है इनके लिए व्यक्ति को शंकर जी की पूजा करनी चाहिए शंकर जी पर जल उनकी पूजा करे उन्हें भक्तिभाव रखे तो उनकी शंकर जी की कृपा से भक्ति की सबका लौक की हैं। लेकिन जब बात आती है परमार्थ की मुक्ति की तब कहते हुए नारायण की सेवा करनी चाहिए पर परमात्मा जय वो ब्रह्मस्वरूप परमात्मा उसकी सेवा उसकी सेवा करने तो से भक्ति से परमात्मा की भक्ति से तब तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी बीच की और बातें लोग भी चाहिए तीर्थ के मैंने लोक बाग यश गाथा गाँधी जय जयकार बोले इसके लिए व्यक्ति को लोग लालच छोड़ने पड़ते हैं जो कुछ भी उसे धन प्राप्त हुआ है कहीं किसी व्यवसाय से प्राप्त हुआ है कहीं से मिला हो उस धन को वो हो संसार तो में जो गरीब लोग हैं, दीन लोग हैं, उनमें वो धन बांटे उनकी सेवा में धन को लगा दें जितना अधिक लगा देगा समाज सेवा में लोक कल्याण के कार्यो में दिनहीन लोगों के कार्यो में जैसे जैसे वो धन लगाएगा वैसे वैसे उसकी बढ़ेगी और अगर कोई लोधी हुआ लोलुप हुआ और वो पैसे को अपने पास छिपाए धरे रहा और उसने इस प्रकार लोक कल्याण में नहीं तो लगाया तो फिर उसके उसकी वो यित तो, तो होगी नहीं बल्कि अगर लोगों को मालूम हो गया कि उसके पास इतना पैसा है लेकिन लोगों को लोक कल्याण के कार्य में लगाता नहीं है तो उसकी निंदा उल्टी करे यशो तो करेंगे नहीं निंदा और करे इसलिए यदि कोई यश चाहता है तो उसे लोभ और लोलुपता लुलु, लुलु, उसे छोड़ देना चाहिए लोभ और लोलुपता पर्यासी लगते हैं। दो शब्द बोलते लेकिन दोनों में अंतर है लोलुपता तो यह है कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उससे व्यक्ति तप्त नहीं होता और और प्राप्त करना चाहता है उसे लोलुपता करता और लोलुपता में मन की चंचलता का एक दुर्गण है लोभ जो है वो व्यक्ति के जो कुछ उसके पास है उसको वो खर्च नहीं करना चाहता न दूसरे के लिए खर्च करना चाहता है न और लोलिपता व्यक्ति के मन को चंचल बनाती है और ये मन की मलिनता और मन की चंचलता ये दोनों ही दुर्गुण है मानसिक इनके कारण से तमुगुण रुजुगुण और ये रजोगुण तमुगुण के लक्षण है सत्य व्यक्ति में नहीं आएगा सत्य नहीं आएगा तो उस व्यक्ति को प्रसन्नता शांति आनंद प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त होगा वो सत्य नहीं प्राप्त होता इसलिए व्यक्ति यदि जो कुछ धन प्राप्त हुआ है तो उसको खर्च करना चाहिए लगाना चाहिए लोक कल्याण के कार्यों में बराबर लगा पाएगा इसे यशकृति भी उसकी व्यक्ति की होगी और मन में जो मलिनता है वो दूर होगी मन की जो चंचलता है वो भी दूर होगी सब सत्रगुण की वृद्धि होगी तो धर्म के धन के प्रति एक शिक्षा ये हो गयी फिर कहते हैं अकलंकता की कामी लाई और जो क्रामी पुरुष है वो निष्कलंक नहीं होते उनको कलंक लगता है, बदनाम होते हैं तो उनकी निंदा होती है इस प्रकार से बता दिए कि ये इतनी शिक्षा की बातें हो गयी जैसे लालच नरनाहा जैसे लोग तुम्हारा इसी प्रकार का लालच है लालच नर है तुम्हारे जो इसके ऐसा लालच करने से तुमको ये कोई सिद्ध होने वाला नहीं अगर इतने उदाहरणों को लगा करके देखे तो इन राजाओं के ऊपर ये शुद्ध होते हैं जिम चाहे कुशल तो अकार क्रोही अब राजा लोग क्रोध कर रहे हैं अकार क्रोध कर रहे हैं केवल अपना अहंकार दिखाने मात्र के लिए क्रोध कर रहे हैं अथवा अच्छा ऐसा भी कह सकते हैं कि राजा लोग अपनी अपनी हार मान गए तो इससे इनके मन में बड़ी ग्लानी हुई इनको बड़ा हीनता लगी तो उस हीनता को मिटाने के लिए और अपने अभिमान को जगाने के लिए खाम खाम की बातें बोल रही बच में तो कहते हैं ऐसा करने वाले इनको कभी तुम्हारी कुशल नहीं है आने ही होगी ऐसा करने को तुम्हें संपदा <khosn> चाहे शिव इसमें भी कहीं सीताजी को प्राप्त करना तुम चाहते हो और शिव द्रोह तुम्हारा शंकर जी ऐसी द्रोह करके शंकर जी ने ही कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसे सीताजी का विवाह होगा और तुम शंकर जी की बात नहीं मानते धनुष तुमने तोड़ा नहीं सीताजी को तुम चाहते हो तो ये भी शंकर जी ऐसी द्रोह हो जाता है और को तुम प्राप्त करना चाहते हो कहा से मिल जाते लोभी लोलुप कर की तो और तुम अब ये तुम्हारा सीता को प्राप्त करने की इच्छा करना लोभ लोलुपता इसी प्रकार के तुम्हारे मानसिक विकार का लक्षण है इसके कारण से तुम्हारी बदनामी और होगी अब तुम जब इस प्रकार के काम करोगे सीता जी प्राप्त करने की इच्छा करोगे तो अभी तो तुम चुपचाप बैठे हुए थे कोई तुम्हारी बदनामी तो कम ऐसी कम नहीं कर रहा था तुम उसके बाद में तुम्हारे छुट लोग तुम्हें निंदा देखो ऐसे मूर्ख राजा लोग जो इस प्रकार का काम करते अखंडता की काम मिलाई और जो तुम इस प्रकार से सीता जी को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो ये तुम अपने काम स्वभाव के कारण से कर रहे हो ये तुम्हारा कोई तो। जी में पारमार्थिक पारमार्थिकेम नहीं है जी को भगवान राम की बात दूसरी वो पारमार्थिक भगवान राम सीता सीताजी उसी प्रकार से पारमार्थिक और तुम्हारे मन में लौकिक कामनाएं हैं ये सब तुम्हारे तुमको कलंकित कर देंगे इसलिए कलंक और लगेगा तुम हरिपद बिमु परम चाह इसमें तुम भगवान राम का विरोध भी करोगे तो उस विरोध के कारण तुम चाहो की परम जदि प्राप्त हो जाए वो तो तुम्हें होनी मैंने लौकिक परमार्थ सब प्रकार से हानि होगी जिस प्रकार के तुम विचार कर रहे हो तुम्हारा किसी प्रकार से भी कल्याण होने वाला नहीं है तो ये सब कोलाहल हो रहा था तो कोलाहल सुनती सकानी ये सब कोलाहल अब सीताजी भगवान राम के पास खड़ी हुई उसी समय ये संवाद शुरू जब तक सीता जी ने माला पहनाई जब तक तो सीता जी सम्रतिया उनके वो सब हुआ और नगर के लोग बागों ने आरती सीता जी के भगवान राम की थी उसी बीच में राजा लोगों ने सुरगुल माना शुरू कर दिया और बस उसी के बाद जो है ये जहाँ सीताजी ने सुना ये सब राजा लोग इस तो प्रकार की बातें तो ए, हो गए हो अल्लाह शुरू हो गया है तो सकानी मैंने सीताजी चौकन्नी है मैंने उनको भय लगा और भय के कारण से जो है उन्होंने काम खड़े किए सकाना के मैंने भयभीत हो तो कहते हैं ये कोला हल से ये सपानी सीताजी को डर लगा की क्या होने लगा डी लगाये गयी जहां जहरानी सत्यो ने देखा की सीताजी हैं और यहाँ राजा लोग हो सकता है की युद्ध शुरू कर दें और और भी झगड़ा शुरू हो इससे पहले यहाँ से हटो तो सतिया सीता जी को ले जा करके वहाँ पहुँची यहाँ सुनना जी थी वहाँ उनको सीता जी को पहुँचा दिया गया सीता जी उधर चले गयी राम सुबह चले गुरु पाही और इधर भगवान श्री राम भी भी गुरु के पास चले मान भगवान राम भी वहाँ खड़े थे से हट जी के पास चले गए राम सुबह चले, चले चलने को बता दिया कैसे चले अपने सहज भाव से चले जैसे धनुष तोड़ने के लिए जब उठे थे तब भी इसी प्रकार से अपने सहज भाव सोच करके धनुष की कर तरफ चले थे वैसे ही जैसे धनुष तोड़ने का कोई अवदान नहीं था जाते समय उसी प्रकार से आते समय जो उन्होंने धनुष तोड़ दिया है इस बात का भी कोई तो उनको अहंकार नहीं सहज भाव से बैठ करके गुरु के पास चले तो आ रहे हैं और सीए मन माही और अपने मन में उस तो समय भाव भगवान राम के मन में क्या है सीता जी तो तो के प्रेम का स्मरण करते हैं। पहले से जैसे मन भी हसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जान सीता अलौकिक प्रीत को समझ करके भगवान अपने मन में ही और सीए स्नेणक मन माही भगवान राम बोलते नहीं ऊपर से कुछ नहीं कहते हैं मन ही मन में सीता जी के प्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रानी ने सही तो सोच बस सिया सीता जी पहुँच गयी उन्वास में तो वहाँ सीता जी भी सोच में है चिंता में और रानिया भी रानिया कहती हैं, अब क्या होगा अब होने को तो हो गया भंस टूट गया सुंदर भी हो गया माला भी पहना दी लेकिन अब आगे अर्चन आ गई दूसरी की राजा लोग आगे काम नहीं बढ़ने देते अब ये युद्ध करेंगे तो युद्ध होगा तो क्या होगा तो ये सब रानिया चिंतित हो गई अब धो दीदी क्या करोचती बात आप क्या करने वाला है <खेगा> तो तो तो तो तो कि राजा राजा पड़े और जो उन्होंने सुना, सुना तो इस ऊट तक तो लक्ष्मण जी ने इधर उधर देखा इधर उधर देखने के माने है की वो सावधान होने लगे <खेगा> कि अगर राजा लोग आक्रमण करते हैं युद्ध शुरू कर देते हैं चलाने लगते हैं तलवार चलाने लगते हैं तो हमें कहां मोर्चा बंदी करनी पड़ेगी किस प्रकार से युद्ध करना पड़ेगा उसकी क्या सोचनी पड़ेगी उसकी सोचने लगे तैयारी करना लखनऊ राम डर बोल सक लेकिन लक्ष्मण जी जो है वो भगवान राम के डर के कारण ऐसी बोलते हैं इसको मैंने भगवान राम लक्ष्मण को पीटते रहते होंगे डराते बहुत ऐसे नहीं है ये लक्ष्मण जी मर्यादा के अंदर है तो बड़े भाई के उनके सामने कैसे किस प्रकार से रहना चाहिए वो तरीका इसी प्रकार का लक्ष्मण राम से राम दर बोल न सके भगवान राम के डर के कारण से लक्ष्मण जी बोल हो सके बड़ों से डरना ही धर्म है उनमें जो बड़े लोग हैं उनसे डरे उनकी सीमा में रहे मर्यादा में रहे क्यूँकी बड़े लोगों को दंड देने का भी अधिकार उस अधिकार के कारण से डरना चाहिए जैसे राजा से डरना चाहिए अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं करता तो क्यों अपराध नहीं करता राजा से डर लगता तो दंड देगा तो दंड के भय से और दंड देने का अधिकारी राजा होने के कारण से राजा से लोग डरते हैं प्रजा इसी प्रकार से माता, से तो माता से दर, पिता से गुरु से डरना ही घर है जब डरेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे न माता से डर न पिता से डर न गुरु ऐसी डर तो होगा क्या मनमानी करेंगे गलत रास्ते पर जाएंगे इसलिए जो जा है ये है डरने का धर्म दो भगवान से डरो कहते नहीं कि भाई तुम उल्टे सीधे काम करते हो उतने पाप पड़े हो भ्रष्टाचार में पड़े हो भगवान से डर नहीं है क्या तुम्हें तो भगवान से भी डरना चाहिए साफ कर्म करते हो तो ये सब डरने के स्थल जैसे लक्ष्मण जी है भगवान राम से डरते हैं कहते हैं लखनऊ राम डर बोल सक उनके डर के कारण से कुछ कह भी नहीं सकते तो कैसे मनो लक्ष्मण जी के मन में कहने की विचार आ रहा है मन में भार और कहना चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं अब क्या कहने के मन में आ सकता होगा हो सकता है भगवान राम से ये कहना चाहते हैं लक्ष्मण जी की राजा लोग भरोसवर बचा रहे है कहो इनको शिक्षा दी जाए कुछ ना? लेकिन लक्ष्मण जी सोच लेते है की अगर ऐसा कुछ बात होगी तो भगवान राम स्वयं कहेंगे से इस प्रकार से पहले ही तो अरुण नयन भरगुटी कुटिल तो अपने मन में चुनके क्रोध आई रहा था, तो इसलिए वो क्रोध के लक्षण ऊपर दिखाई देन दे। आल इस मैंने क्रोध मन में ढक रहा है भरगुटी कुटिल भगवान और पक्षी होंगे इसको मैंने क्रोध आ गया और चितवतोक चितवत और राजाओं की तरफ क्रोध भरी दृष्टि से लक्ष्मण देकर तो मनोह मत के बजे निरक है ऐसा लगता है कि एक उदाहरण बता देते हैं, ये लक्ष्मण जी इन राजाओं को तो कैसे देख रहे हैं तो उसका उदाहरण बताते हैं कि ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई सिंह के सो रही जैसे सिंह का बच्चा हो इसलिए अमीर लक्ष्मण जी छोटे हैं, इसलिए उनका उदाहरण सिंह सिंह से नहीं देते सिंह के बच्चे से देते और जितने राजा लोग है हाथी की तरफ है और तमाम है झुंड के झुंड जैसे झुंड के झुंड चलते हैं राजा लोग भी हाथी की तरह से हाथी की तरह से मैंने इनको शरीर से ज्यादा ज्यादा ताकत वाले बड़े बड़े शरीर वाले हैं मोटे मोटे भुजाओं वाले हैं ये सब इस प्रकार के राजा लोग हैं है वो सब हाथी की तरह है और लक्ष्मण जी सिद्ध के पुत्र की तरह से सिद्ध साहब की तरह से है तो वे उनको जैसे बालक हाथियों को देखकर के डरता नहीं है बल्कि उसके मन में हाथियों को देखकर के उनका शिकार करने का उत्साह उसके मन में आता है। ऐसे लक्ष्मण जी के मन में है कि इनको सब राजाओं को शिक्षा देनी चाहिए इन राजाओं को नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए ऐसे अपने मन विचार करना <sniffling noise> तो राजाओं ने भी देखा की लक्ष्मण जी इस प्रकार ऐसी क्रोधित हो रहे हैं तो उनको राजाओं के इसका क्या प्रभाव पड़ा आगे जी घरों घर देखल नारी मही दारी अवसर सुन शिव धन धंगा आयो भगकुल दे सकल सक लग जनु लग गौर शरीर भूति भल बदन सुहावा अरुण भगती कुटल रा चतुट मन साहु विशाला चार जने जनेल मृगशाला कटिमुनि वसन पूर्ण करे बा कर कुठार्तवेश सुकरणी कठिन बर नि जाय स्वरूप तन जन बीर बस आयो जन सब राम चंद्र की जय पवन सुन हनुमान तीज बोलो भाई सब सतन जय हर घर देख पुकर विकलपुर नारी अब ये खर मचा हुआ राजाओं के बीच में तो वहाँ पर तो देखने आए ये जो जनकपुर के स्त्रीपुर सब थे उनके बीच में भी खड़भड़ी पड़ गयी खड़े भागने लगा फिर गलने लगा की राजाओं की निंदा करने लगा तो वो भी बैठे नहीं रहे चुप नहीं बैठे गए वो भी उठकर करके खड़े हो गए ये सब होने लगे सभी मिले नहीं बने और वो सब वो मिल मिल करके सब लोग इनको गालियां देने लगी बोली ये किन की बात है नगर की स्त्रियों की बात की बात नहीं देख नारी। देख नर नारी नहीं माने जनकपुर की स्त्री जो है उनमें ज्यादा खबर और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया सुर। <laughs> तो राजाओं तो को गाली देना शुरू कर उनको राजाओं को कुछ गालियाँ दी उनको घ जैसे उनको कह दिया कपूत कह कह दिया, कह दिया, हां। उनको बलहीन प्रतापहीन सब बोल दिया उनको तो राजाओं के तो लिए एक गालियाँ है तो वैसे ही गालियाँ जो है इसी प्रकार से ये सब स्त्रियाँ जो की जनकपुर की है वो भी इसी प्रकार से बोलने लगी राजाओं और कई अवसर उसमें भूला और कहते हैं अब ये बात जो यहाँ तक तो जो बात है यहाँ तक तो एक प्रसंग हो गया अब ये परशुराम का जो हैनुष्ट तो की कथा पूरी हो गई राजाओं ने भी अपना गौरव जो को मचाना था तो मचाया लेकिन उसी समय परशुराम जी आ जाते हैं तो परसुराम की कथा भी यहाँ से प्रसारम्भ होती अब उनका भी बड़ा लंबा आस्थान है सब लक्ष्मण जी से उनके खूब बहस होती है वो सबका कथा प्रसन्न चलता है तो यहाँ परशुराम जी का परिचय पहले देते कहते हैं किसिव धन धन धन टूटा इसकी खबर परशुराम जी को भी मिल गई तो परशुराम जी फिर बैठे नहीं रहे एक स्थान में तो फिर कि जब धनुष टूटा तो फिर सब जगहों को सब लोगों को मालूम हो गया देवताओं को भी मालूम हो गया मुनियों को भी मालूम हो गया मुनियों ने समझा की भगवान शंकर जी ने धनुष तोड़ लिया तो उन्होंने फिर जगह पार करना शुरू कर दिया भगवान को निष्काम करना शुरू कर लिया तो माने ये दूर दूर तक इसकी आवाज पहुंच गई और धनुष के टूटने का लोगों ने मान लिया कि धनुष टूट गया जैसे कि आजकल मानो एटमिक बम का विस्फोट हो और का बोले और पहले समान में अखबार निकले कि अमुख समय पर इसका विस्फोट होने वाला है और धड़ाका भूले तो क्या समझेंगे हाँ हो गया टूट गया है अब इसको बात नहीं रहेगी ऐसे सब जानते थे की धनुष टूटना है और जिस समय धनुष टूटेगा तो ऐसी आवाज होगी तो उनको और इस बात की शंका नहीं थी कि कोई दूसरी आवाज हो तो समझ गए धनुष धनुषा है और कोई दूसरी आवाज नहीं प्रशांत जी को भी पता चल गया इसके माने जो गया इस प्रकार की गया। है धनुषा आयो भग कुल कमल पतंगा ये भो कुल कमल पतंग जो है ये प्रशांत जी है यहाँ से शुरू किया मेरा सबसे पहला परचय इनका यह है कि ध्वंशी है प्रशांत भगु वे भग हैं जिन्होंने की नारायण की छाती में ला मार वो भ्रगु हैं जो ब्रह्मा जी तो के पास गए तो ब्रह्मा जी ने तो उनको डाँट के भगा दिया शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने भी उनको डांट के भगा दिया तो वहाँ से पास, पास तो ये चले आए लेकिन जब भगवान के पास नारायण के पास गए तो नारायण सो रहे थे उनके लाठ मार दी भगवान राम ने उनके पैर पकड़ लिए कहा कि तुमको बहुत तकलीफ हुई इस प्रकार से व्यवहार किया तो इन्होंने सोचा कि ये तो ने की बस सबसे बड़े देवता तीन दिनों में सबसे बड़े देवता जो है ये नारायणी है तो वो जो है भगव जिन्होंने इस प्रकार का कृप्य किया था मैंने बिप्र है भगवान तब से वो भगव की लात अपनी छाती में क्या है मित्रों की लात अपनी छाती में है पितरों का आदर करते हैं वित्र बंध में भगवान श्री राम जी उनसे सबकी उर्कता करने वाले है तो अब वंश में यही पैदा हुए इसके मैंने सबसे पहला परिचय उनका ये है की ब्राह्मण है आधी सर करके इनको सा इनके पास हो तो ये छत्री है इसलिए कहते है कमल के समान हो और ये उसमें पतंग सूर्य के समान पैदा हुए है माने उसमें भ्रगुवंश के भी ये सूर्य है मैंने भ्रगुवंश को उज्जवल करने वाले भगराम के अवतार ही परशुराम जी है तो वो परशुराम जी उस समय आ गए उसी समय अब कर लो ये यज्ञशाला जो है उसमें बीच में यज्ञ टूटा पड़ा हुआ है तो उसके उत्तर की ओर राजा राजा लोग और सब देखने वाले नगर के स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं दक्षिण की तरफ जनक जी का आसन लगा हुआ है और पश्चिम की तरफ यज्ञशाला के पश्चिम की ओर दिशा में जी भगवान राम लक्ष्मण जी हैं उनका सिंघासन है और पूर्व की तरफ खाली है और परसाम जी उसी पूर्व दिशा से उसमें प्रवेश करते है आते हैं तो फिर उनको जो वो जैसे उसमें ये में घुसते हैं तो देख सकल नहीं परसुराम को छलते देख करके और को उसमें ऐसे कूद पड़े आकर के तो राजा लोग जो बोल रहे थे शोरगुल मचा रहे थे और जो सज्जन राजा लोग तो उनके समझाने से मान भी नहीं रहे थे वो चुप नहीं हो रहे थे परशुराम जी के आ जाने से अब खुद सच्चा गए फिर वो पहले ही वो पहले तो धंस टूटा नहीं ले सकता गए फिर धनस टूटा तो फिर सच्चाई चाहिए अब के आने पर जो किस भी उन्होंने और बाघ झपट गए और यहाँ उदाहरण क्या हो रहा है की परश्राम क्या आ गए जैसे बाघ पक्षी टूट पड़ा और ये सब राजा लोग इनके सामने बाज के सामने जैसे लवा हो लवा पक्षी बाबोज कोमल से छोटा सा पक्षी ऐसे ही करके लबा की तरह से राजा लोग जो वो परशुराम के सामने की राजा छत्री लोग कोई कुछ शक्ति नहीं परशुराम जी से युद्ध करते हुए वो सब यहाँ उपस्थित थे जैसे उनको देखा तो सच्चा गए चुपचाप और गौर शरीर भूत भल भाजा और अब देखो इनका वर्णन अब जब ये सब आ गए परशुराम जी विशाला में आप सब लोगों ने देखा तो कैसे दिखाई दिए अब हम सब लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि तो प्रशांत कैसे हैं? तो बताते हैं कि गौर शरीर पहले तो ये देखो उनके शरीर जो है गौरवर्ण का शरीर है भूत भल भराजा और उनके शरीर के ऊपर भूत लगाए हुए हैं। अब ये दृश्य परश्राम तो हैं बिट्र भी है लेकिन तपस्वी है इसलिए तपस्वी जैसे शरीर में अपने भगूत रमाई रहता है जैसे भंकर भी है वो भी अपने शरीर में शमशान की भगूत लगाए जाते हैं तो ये ये जो है परशुराम शमशान की न लगाए हुए भगूत तो भी तो सारे शरीर में लगाए हुए गौर शरीर लगी हुए और वो बड़ी सुंदर लगती है ऐसे नहीं प्रूफ हो गए भगूत लगाने गौर शरीर के ऊपर भगूत लगाने से और सुंदर लग रहे हैं और भाल विशाल त्रिपुंड गिराजा अब मस्तक जो खूब चौड़ा मस्तक है और उसके ऊपर त्रिपुंड लगाए मन त्रिपुंड शंकर जी इसके नाम है ये शंकर जी के भक्त है शंकर जी की आराधना करने वाले हैं तभी प्रफुंड लगा हुआ है और शंकर जी का धनुष है इसके माने ये है शंकर जी से परशुराम जी का संबंध पर शंकर जी के भक्त ही क्या गुरु शंकर जी गुरु हैं परशुराम जी उनके शिष्य ऐसे ही तो ये कहते भाल विशाल प्रसुणा प्रसंभ लगाए हुए मस्तक पर और शीर्ष जटा बदन सुहावा और सुर के ऊपर जटाय बांधे हुए जटाएं भी माने जैसे तपस्या लोगों के ऋषियों की, की जटाएं होती हैं वैसी जटाएं भी है लेकिन उनकी जटाएं जटाएं जताया की तरह खुली जटाएं हो तो नहीं है क्योंकि इनको युद्ध करना पड़ता है और यहाँ भी आए हैं तो अपनी बलबीता दिखाने के लिए आए हैं तब तो जब चले होंगे तभी उन्होंने जटाएं बंद लिया और जटा बंद करके तब आए जटा बांध के माने युद्ध की तैयारी और शशि बदन सुहावा और जटा बनी है उनका मुख जो है वो चंद्रमा के समान आसमान तेजस्वी चंद्रमा का जैसे प्रकाश हो किसी प्रकार से उनके मुख पर तेज भी है बड़े प्रकाश हुआ और फिर उनको क्रोध कि का धनुष लिए तोड़ दिया इसको ललकारने के लिए आए हैं, इसलिए क्रोध भी उनके मन में तो क्रोध से मुंह लाल हो जाता जिनको है जिनको गौरवर्ण मुख है उनके ऊपर क्रोध के मुहर दिखाई देते हैं तो मुख में लालू साफ दिखाई देगी तो इसलिए जो इस समय गौरवर्ण है ये और फिर क्रोध आया इसलिए मुख लाल हो और भरगुटी कुटिल नए न तो क्रोध के लक्षण अच्छी हैं और और नए नही है क्रोध के कारण लाल हो रही है और सहजों के तब तो तो मनोषाते और वो सहज देखना भी उनका ऐसा दिखाई देता की मनो नाराज है मन क्रोधित है, मने, मने क्रोध है। इनका स्वभाव ही इस प्रकार से क्रोध क्रोध के मूड में बराबर रहने वाले इस प्रकार से लेकिन वो उनकी सही स्थिति है तो भी वो उनको जो देखते है सही में भी लोगों को नाराजगी तो दिखते है तो शाह मनोरेते अब उनके शरीर की शक्ति का वर्णन करते शरीर से बड़े शक्तिशाली वृखभ कंद मने जैसे बृखब बैल के जैसे कंधे हों उस प्रकार से बड़े मजबूत उदाहरण के रूप में कंधों के और गर्दन की वक्श की इनकी शक्ति जो शक्तिशाली बनावट है उसके लिए उदाहरण भी है सिंह की तरह से छाती भाई हाथी की सूर के तरह से कंधे प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं कभी देखें तो बृखब कंध विशाला और लंदी बाहें उनकी विशाल बाहें तो भी बड़ी शक्तिशाली है तो चार जन माल विशाला और कंधे में जने किस बात का सूचक है ये है। उसका है के और माल मृगशाला माला भी पहने हुए और मृगशाला धारण तो अब मुनियों का वेश अब ये चार जने मृगशाला ये मुनि वेश है। है। और अब कटि मुनि बसन यहाँ भी ठीक है और कमर में मुनियों के जैसे वस्त्र पहने हुए मृगशाला बांधे हुए कमर में लेकिन उसके बाद क्या है तू बा तरकस दो दो बने हैं अभी तक तो ऋषि और भगवत भसम लगाए और, लगा और जगह इस प्रकार का दिखाई दे रहा है लेकिन उसके साथ साथ एक मिश्रण छत्री का छत्री वेश भी बनाए और तर्कस बंधे हुए हैं दो दो तर्कस बंधे हुए हैं समर और धनु सर कर कुठार कल कांधे और हाथ में कर हाथ में धनुष दोनों हाथ में लिए और कुठार कुल कांधे और उनका जो फरसा है वो तो वो इस प्रकार से जो है आए अब दो का सांस आ गए तो दो तर्कस के दो कारण हो सकते हैं एक तो ये कि परशुराम जी वैसे जिनका उनका मुख्य अस्त्र जो है फरसा फरसई फरसई से काट काट करके छाट छाट करके सबको गिरा दिए सब राजाओं को लेकिन ये ज्विंद क्षेत्र में तमाम राजा आ जाए तमाम सेना हो तो फर्शे से काम नहीं चलता तो धनुष बाण चलाना पड़ता है तो ये धनुष बाण बाढ़ चलाते थे ये दोनों हाथ से धनुष बाण चलाते हा, सब हाँ शब्द चाची जैसे कहलाते हैं बाएं हाथ से भी बांध चलावे दायने हाथ से भी बांध चला धनुष को इस हाथ में ले ले कभी धनुष को इस में ले लेने हाथ से बांध चलावें तो बाई तरफ के तरक से बांध निकालें और जब डायने हाथ से बाढ़ चलाने तो बाई तरफ के तरक से बाढ़ निकालें धनुष को धन्य चला दो तरक चाहिए एक के मुँह इधर की तरफ एक का मुँह इधर की तरफ इधर से निकाले बाढ़ इधर से निकाले इसलिए दो तरक की जरूरत है अर्जुन भी इसी प्रकार से वो था वो भी दायने बायें दोनों हाथ से जब वो बड़े शक्तिशाली है और बहुत हीता सीखते रहे और धनुष बाढ़ की विद्या जिन लोगों ने बहुत सीखी और लोगों ने यह भी अभ्यास डाला दोनों हाथ से धनुष बाढ़ चलाए नहीं एक हाँ तो एक हाथ तक जाएगा तो दूसरा हाथ काम दो इस प्रकार से जो अभ्यास <coughs> दूसरी बात ये भी कहते हैं कि परशुराम जी के पास एक नारायण का भगवान का भी एक विष्णु भगवान का भी एक धनुष था लेकिन वो धनुष ऐसा था कि इनके पास केवल वो काम में इनके नहीं आता था क्योंकि उसकी डोरी चढ़ाना और उसको खींचना इनके बस की बात नहीं वो भी ऐसा एक धनुष तो एक धनुष इनके पास वो था और उसका तर्कश था के पास जिससे कि वो अपना धनुष बांध चलाते और एक तर्कश था जिसमें वो वो बांध था और उसमें जो है उनके पास एक धनुष नारायण वाला वो भी धनुष भी था <coughs> तो इस प्रकार से कहते हैं कि दो दो तर्कश उनके पास थे और धनुष दिए हुए थे तो ये धनुष आगे चल करके काम आएगा इसलिए याद रखने की चीज़ है कि परशुराम जी पास केवल फरसा लेके नहीं आए हैं धनुष्ब भी, भी लिए तो कठिन और छाला पहने ये तो शांत तो देश है और करनी कठिन लेकिन इनके कार्य बड़े कठिन है करनी कठिन मैंने छत्रियों से युद्ध करना ये इनका कार्य है और बर्ण में जाए स्वरूप अब बता बताओ इनके शुरू का वर्णन करें तो क्या करें इनको ऋषि करके इनके शुरू का वर्णन करें कि एक योद्धा की तरह इनका वर्णन करें दोनों से एक भी नहीं वर्णन करने पड़ता ये परशुराम जी का एक प्रकार से उपहास योग्य है। ये परशुराम जी महाराज तो आ गए लेकिन अब भला हम क्या बता रहे कि ये छत्री है कि ब्राह्मण ये योद्धा है कि ऋषि है ऐसे एक प्रकार से बिप्र होते हुए भी ब्राह्मण होते हुए भी छत्री धन स्वीकार कर लिया और दोनों का मिश्रण हो गया अपने उससे वेश से अपनी वंश परंपरा से विक्र तो है और कार्य से क्षत्रिय कर तो कर करने वाले धन धारण कर तो ऐसे करके समस्याओं संसार में आती है इनके जो लक्षण गुण धर्म बदल जाते हैं विश्वामित्र जी भी इसी सभा में बैठोगे विश्वामित्र जी बिल्कुल उनके उल्टे परशुराम जी के परशुराम जी अपने आप से और क्षत्रियारण किया गया और विश्वामित्र भी क्षत्रिय लेकिन इस समय इनके पास अब इनके पास अब नहीं ये सब क्षत्रिय मुनि हो गए तपस्वी हो गए और इस प्रकार के विप्र रूप में गुरु बने हुए भगवान श्री राम जी के साथ में भी गुणाया था तो इस प्रकार से किस प्रकार से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में प्रसरण कैसे होता है ट्रांसफरेंस कैसे होता है ये सब इस प्रकार के उदाहरण प्राचीन काल के हैं हैं कहते शाम है शांत कथन जायो सरू और धरी मुनि तनु जन वीर आयो जहाँ हैं कि वहाँ पर जैसे वीर रस जो है वहाँ आ गया लेकिन मुन वेश धारण किए गए मुनि और वीर रस ये दोनों विरोधी लक्षण के लेकिन वीर रस ने ही मुन रूप धारण कर लिया है और यहाँ आया हुआ मैंने वीर वीरता वाला रस का स्थापना है जैसे ऊपर से ये मुन जैसा पड़ता है मुनि तो की भी बात हो गई और वीर रसम क्षत्रियों का सुधार जो वो भी दोनों साथ साथ हो गया ऐसे तो रूप में पर दिखाई देते है वहाँ आए न्याुपते हृदय सुनदीए सक भरात्मा भक्ति प्रयच रघुपुन्द निर्धरा मे काम सरिमान श्रीराम जय राम जय जय राम He naam mera